का लोटा से लगाया, तो पानी में गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी कुआ दूर था बार बार जाना मुश्किल था कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी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 ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं क्यों न एक लोटा पानी ना भरने देंगे हाथ पांव तोड़वाएगी और कुछ न होगा बैठ चुपके से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे ठाकुर लाठी मारेंगे दर्द कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर पर झांकने नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे इन शब्दों में कड़वा सत्य था गंगी क्या जवाब देती किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को न दिया रात के नौ बजे थे थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे ठाकुर के दरवाजे पर दस पांच बेफिक्रे जमा थे मैदानी बहादुरी का न तो जमाना था न मौका कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर थानेदार से एक खास मुकदमे की नकल ले आए सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मांगता कोई सौ यहां बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी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 बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा इसीलिए तो उसने बेगार न थी इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उनमें बात हो रही थी खाना खाने चले और हुक्म हुआ ताजा पानी भर लाओ घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है हाँ ये ना हुआ तो कलसिया उठाकर भर लाते बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी ले आओ जैसे हम लौंडिया ही तो हैं, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती दस पांच रुपए भी छीन झपट ले जाती हो और लौंडिया कैसी होती है मत लजाओ दीदी छिन भर आराम तो जीत तरस कर रह जाता है इतना काम किसी दूसरे के घर पर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती ऊपर से वह ऐहसान मानता यह काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता दोनों पानी भरकर चली गई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 जरा सी आवाज न हुई गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे घड़ा कुएं के मुंह तक पहुंचा कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरी की आवाज आती रही ठाकुर कौन है कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी घर पहुंचकर देखा कि लोटा मुंह से लगाए जोखु वही गंदा मैला पानी पी रहा था